जय गोविन्द जय हर गोपाल जय जय जय जय जय जय जय हरमण हरि गोविन्द जय जय जय जय जय जय जय बुलन्दवन ध्याग लीला की जय भगवते ओम, तो ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंद यस्या कमलगल वाग्म विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्ष श्रीकृष्णाख्यम पर जगद्धा नमापी तस् हरे पदकमलं वंदे पद श्री पदकमलं पदकमल श्रीगुर वैश्व सजीव साइतम सबदूत श्रीकृष्ण चैतन्यम श्रीराधापाद्री विशाखान्विता लंबे आजुजा सरस्वती वाचाक्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पाविभ्यो वैश्व्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दास मृदयावन बिहारी परम मंगल श्री मते परमंगल श्री रूप शिक्षा सनातन शिक्षा श्रीमंद महाप्रभु काशी में आप विराजमान होकर के सनातन गोस्वामी जी मिले हैं और उनको आप जो दो महीने तक श्रीमंद महाप्रभु ने उनके साथ में खूब चर्चा की और सिद्धांत तत्व तो वो प्रकट किया जो चर्चा की उसी के आधार पर जो अचंत भेदा भेद बाद उसके सारे सूत्र वहां प्रकट हुए और उन्हीं का संकलन करके विद्वानों ने अंत में श्री जी गुस्वाजी श्री बलदेव विद्याभूषण इन सब विद्वानों ने इन्हीं चर्चाओं के आधार पर अचंत भेदा जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उन दार्शनिक सिद्धांतों को एक संप्रदाय के रूप में स्थापित किया श्री महाप्रभु श्रीमती महाप्रभु सनातन गोस्वामी के साथ में चर्चा पूर्व प्रसंग में संबंध तत्व का आए तत्व हैं अब कृष्ण की महिमा का गायन करते हुए ऐश्वर्य और माधुरी कृष्ण उसको एक अध्याय में निरूपण किया पिछली वाले इक्कीसवें अध्याय में श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य इनका निरूपण किया अब प्रस्तुत जो बाईसवां परिच्छेद है उस बाईसवीं परिच्छेद में संबंध जो अविधेय तत्व है उस अविधेय तत्व का वर्णन किया जाता है अवधेय का तात्पर्य है अभिधेय माने कहा जाता है या जाना जाता है जिसके द्वारा उसको कहते हैं अविधेय अर्थात साधन अभिधान नाम का नाम है किसी वस्तु के का जो नाम है जो नाम है उस नाम को अभिधान कहते हैं और नाम के द्वारा उस वस्तु के गुणों को जाने जाता है तो अब जैसे से किसी चीज की पहचान होती है ऐसे ही अवधेक का तात्पर्य तो है कि जिसके द्वारा वस्तु के साधन उस श्री बंदे श्री कृष्ण चैतन्य देवम तम करुणाणव कलम अप्यति बूढ़े हम भक्तियन प्रकाशित प्रकाशिता श्री कृष्ण चैतन्य देव को हम प्रणाम कर रहे हैं जो करुणा करुणा के अन्ना समुद्र है करणा नव करुणा के समुद्र है कलयुग पे अपी अति गुण हम कलयुग ने अपने प्रभाव को इतना दिखाया था प्रभाव किया था जमा लिया था कि भक्ति उसके तत्व को गूढ़ कर लिया है छिपा लिया कलयुग ने और अपने मित्र अधर्म के साथ में कला इसको ही बढ़ाते हुए कलयुग उस समय द्यूतम पानम स्त्रीय सुना यत्राधर्म चतुर्वेदा दूत पान और जीवहिंसा हिंसा कलयुग के चार विशेष रूप से धर्म है तो इनको प्रकाशित करते हुए कलयुग खूब बढ़ रहा था और उस स्थिति में भक्ति छिप गई थी परंतु श्रीमद महाप्रभु ने कृपा करके उस छिपी हुई भक्ति को भी प्रकाशित किया यद्यपि युग के कारण कलयुग के कारण भक्ति पराजित हो गई थी दब गई थी महाप्रभु ने उस दबी हुई भक्ति को भी छिपी हुई भक्ति को भी सामने प्रकट प्रकट किया जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त व्रत एक तो संबंध तत्व विचार अभी तक हमने संबंध तत्व का विचार किया यहां तक माने शास्त्र रूपी शब्दों के द्वारा जो अर्थ शास्त्रों का तात्पर्य है वह प्रकाशित किया जाए उसको कहेंगे संबंध शब्द और अर्थ का जो संबंध है शा, शास्त्र उसका प्रतिपाद्य ये संबंध तत्व तो कहलाता है शास्त्र रूपी शब्दों के द्वारा जो अर्थ सामने आएगा उसको हम संबंध कहेंगे तो ये संबंध तत्व का विचार किया निष्कर्ष रूप में संपूर्ण वेद शास्त्र इनका यही उपदेश है कि कृष्ण एकमात्र सार हैं उपास्य तत्व कृष्ण है जगत उपास्य तत्व नहीं है जीव भी उपास तत्व नहीं है और भगवान के सारे अवतारों की अपेक्षा भी सबसे ज्यादा उपास्य तत्व तो श्री कृष्ण ही है स्थापित किया ब्रह्म परमात्मा भगवान और जितने भी वैभव उनकी अपेक्षा कृष्ण ही परम परम अब अवधेर लक्षण भक्ति अब अवधेर भक्ति साधन भक्ति उसके लक्षण का प्रणित कर रहे हैं जिसके द्वारा भगवान को जाना जाएगा हमारे पास में शब्द ही एकमात्र साधन है इससे बढ़कर के और कोई दूसरा साधन किसी वस्तु को जानने के लिए हमारे पास में नहीं है और इन भक्ति साधन को अब हम तुम्हारे सामने वर्णन करते हैं जिसके द्वारा भगवान को जाना जाए यहां हिथे पाए कृष्ण कृष्ण प्रेम धन साधन भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी मन विषय तत्व की प्राप्ति होगी और कृष्ण प्रेम धन मन अवधे जो प्रयोजन पदार्थ है उसकी प्राप्ति होगी कृष्ण प्रेम है प्रयोजन और श्री कृष्ण है विषय तो संबंध तत्व श्री कृष्ण की प्राप्ति और कृष्ण प्रेम रूपी प्रयोजन इन दोनों की प्राप्ति अवधेय के द्वारा ही होगी साधन भक्ति के द्वारा ही होगी कृष्ण है सब्जेक्ट मैटर संपूर्ण शास्त्रों के प्रतिपाद्य विषय और उसका मोटिव है लक्ष्य है वह है कृष्ण प्रेम कृष्ण की भी आराधना का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम ये दोनों वस्तुएं हैं कृष्ण कृष्ण प्रेम सब्जेक्ट मैटर कृष्ण और मोटिव कृष्ण प्रेम इन दोनों की प्राप्ति जिस साधन से होगी उस साधन का अब हम वर्णन कर रहे हैं कृष्ण भक्ति अभेय सर्वशास्त्र कत मुनिगण कर निश्चय कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र साधन कृष्ण भक्ति ही है ऐसा संपूर्ण शास्त्र ने कहा है मुनिगण ये निर्णय करके बैठे हैं मुनियों का यह निर्णय है कि कृष्ण भक्ति बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती कर्म के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होगी श्री कृष्ण स्वर्ग दे देंगे परंतु तो अपने आप को नहीं देंगे ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी ब्रह्म में सायु जी की प्राप्ति हो जाएगी परंतु कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन नहीं होगा योग के द्वारा जीव के आत्मतत्व का बोध हो जाएगा जीव क्या है सच्चे आनंद है उस आत्म तत्व का बोध हो जाएगा नो दाइसेल्स ये स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी अपने आप को पहचानो ये स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी परंतु तो कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त नहीं होगा भक्ति ही एकमात्र है कि जिसके द्वारा कृष्ण की भी प्राप्ति होगी और कृष्ण प्रेम की भी प्राप्ति होगी कृष्ण की प्राप्ति हो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो तो भी काम नहीं चलेगा कृष्ण प्राप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है कृष्ण प्रेम प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य भगवान मुचुंद के ऊपर कृपा करने के लिए काल यवन को मारने के लिए काल यवन को भगा करके ले गए मुचुंद की गुफा में धौलपुर में राजस्थान की सीमा पर ब्रिज की मथुरा की सीमा पर परंतु तो स्वयं छिप गए मुचुंद मुचकुंद जो है उनको काली यवन ने लात मारी और काली की नीच खुल गई मुचकुंड की नीच खुल गई कालीवन ने मुचकुंड को लात मारी और कालीवन की लात से मुचकुंड की नीच खुल गई और उनके नेत्रों से ज्योति निकली और उससे कालीयवन मारा गया श्री दर्शन दिए आप कृष्ण सामने दर्शन दे रहे हैं यहां पर ध्यान देने की बात है कृष्ण सामने दर्शन दे रहे हैं कृष्ण मुचकुंड से कह रहे हैं इस जन्म में मेरी कृपा नहीं मिलेगी तो ये क्या हुआ था अभी दर्शक दे रहे हो ये क्या है यह पूर्ण कृपा नहीं है इसे यह सिद्ध हुआ कि कृष्ण प्राप्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कृष्ण सेवा की प्राप्ति ये जीवन का लक्ष्य इसलिए प्रयोजनी पदार्थ जो है वह कृष्ण सेवा क्रिष्ण है कृष्ण प्रेम किसी मुनि के वचन है श्रुतिर्माता पृष्ठा दिशती विधि तथा स्मृत स्मृतिमी यथा भक्ति भग्नि पुराणाद्या ये वा सहज निर्वासते तदंगा अत सत्यम ज्ञात शरण कोई मुनि कह रहे हैं कि श्रुति माता पृष्ठा एक बार वेद या उपनिषद गुरूपी जो माता है उससे किसी ने पूछा उनके पुत्रों ने पूछा तो कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है तो भावत आराधन विधि श्रुति आपके आराधन का की पद्धति यही वर्णन करने लगे श्रुति आपके आराधन की पद्धति का ही वर्णन करने लगी यथा मातुर्वाणी स्मृति रपे तथा भक्ति भगने और मां से जो कुछ भी सुना था उसको स्मृति भी वही बात कहने लगी तो एक बार बेटी ने माँ से पूछा बेटी है स्मृति उन्होंने वेद रूपी माँ से पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है अब मां ने जो सिखाया उसको ही बड़ी बहन स्मृति वह अपनी छोटी बहनों से कहने लगी कि माँ भी कहती है तो यथा मातृवाणी माँ ने जैसा कहा था वेद ने जैसा कहा था स्मृति रखी श्रीमद् भगवद गीता आदि जो स्मृतियां हैं उन्होंने भी तथा भक्ति भग्नि उसी प्रकार अपनी बहनों से माने पुराण आदि साहित्यों से कहा पुराण आद्या ये वह सहज निर्वाह ते तदनगा और अन्य जो पुराण थे वे भी रूप में वे सब जो स्मृति और स्मृति और जो थी उन स्मृति के ही अनुगमन करने वाले थे बड़ी बहन ने जैसा कहा भाइयों ने भी वैसा ही अनुगमन किया मान पुराण आदमी भी वैसा ही अनुगमन किया इसका पूरे परिवार ने मां ने कहा स्मृति से स्मृति ने कहा अन्य जो जितनी भी वाणी है उन वाणियों से भाइयों बहन ये दोनों बस इसी वेद की वाणी का अनुगमन करते हुए विराजमान हुए पांचरात्र राज्य शास्त्र सब उसी का अनुसरण अंस, करते हुए विराजमान हुए अतः सत्यम ज्ञातम पे मुरहर भवान शरणम ये बात में जान लिया कि हे मुरहर ही कृष्ण आप ही एकमात्र हमारे शरण है तो वेद हो गई मां स्मृति हो गई जहां आ, बड़ी बेटी बड़ी पुत्री अब इस स्मृति में छोटी पुत्री जो है उनसे भी कहा छोटी बहन से भी कहा और भाइयों से भी कहा पुराण हो गए भाई और उन अंत में यही वेद के वचनों को माना माँ के बचनों को माना कि श्री कृष्ण ही एक मात्र है श्रुति और स्मृति इनको कुछ इस तरह से समझा जा सकता है श्रुति माने समाधि में ऋषियों के काम में जो आवाज आई उनके हृदय में जो आवाज आई वही है श्रुति समाधि में ऋषिगण बैठे हैं और उन्होंने जिस भगवत आज्ञा को साक्षात सुना उसका नाम है श्रुति स्मृति का तात्पर्य है जिस वस्तु को सुना हुआ है और वो दिमाग में कंप्यूटर में कहीं फीड की हुई है फिर क्लिक करने पर वो कंप्यूटर में जो फीट थी वो कहीं वो विंडो खुल गई उसका नाम है स्मृति इस तरह से समझ गया कि भगवान के जो वचन ऋषियों ने साक्षात सुने उसको हम कहेंगे श्रुति और उन वचनों को सुनकर के ऋषिगणों ने या तो उसको रिकलेक्ट किया दोबारा उसको पकड़ा या उन्होंने उन्हीं वचनों को कहीं किसी दूसरे को स्मरण करके उसे सुनाया तो स्मरण के आधार पर जिनको अनुभव पहले से प्राप्त था उनके वचन ऐसे वचन स्मृति कहलाए तो श्रुति स्मृति में यह अंतर पुराण पुराण का तात्पर्य है पुरा अन पहले जो श्वास लेता है अणमाने प्राणसर्गो लग गया तो प्राण हो जाएगा अणति माने पहले जो जीव था उसका नाम है पुराण अर्थात वो वस्तु भी पहले भी विद्यमान थी उसको हम पुराण कहेंगे जो विराजमान थी और श्रुति और स्मृति इन दोनों के तात्पर्यों को कहीं प्रकट करने वाले पुराण ही है तो इतिहास पुराण पंचमो वेद उच्चते त्याग करके वेद का वर्णन करते हैं वेद भगवान उनसे डरते हैं कि ये मेरा नुकसान करेगा मुझे पीटेगा मारेगा इसलिए वेद के तात्पर्य उनको पुराण के द्वारा ही कहीं जाना जाता है तो इतिहास पुराण अभियान वेदम वेद वेदम समुपब्रम वेद का इतिहास और पुराण के द्वारा समुपब्रमण तो माने विस्तार व्याख्यान करना चाहिए पुराण में वेदों का ही व्याख्यान इतिहास और पुराणों में वेद का ही व्याख्यान किया गया इतिहास का तात्पर्य है दो ग्रंथ विशेष रूप से रामायण और महाभारत इनको इतिहास कहा गया इति माने पूर्व काल में निश्चित रूप से आसमान जो सांस लेता था उसका नाम है इतिहास पहले जो विद्यमान था उसको इतिहास कहेंगे पुराण का भी तात्पर्य है पुरा अन पहले जो श्वास लेता था यथार्थ था वो केवल गप नहीं है इतिहास और पुराण ये दोनों एक ऐतिहासिक जो घटना थी उसको ही कहीं सुरक्षित करने के एक प्रकार थे एक माध्यम थे और वेदों के अर्थ को द्वारा कहीं विकात किया गया वेदों के अर्थ का विस्तार किया गया अद्वैत ज्ञान तत्व तो कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण अद्वैय ज्ञान तत्व है अद्वै ज्ञान तत्व का तात्पर्य है स्वयं सिद्ध भेद शून्य ऐसा जो पदार्थ है उसको कहेंगे अद्वैय ज्ञान तत्व स्वयं सिद्ध का तात्पर्य है कि वो सबकी रचना करने वाला है उसकी रचना करने वाला कोई नहीं है। ब्रह्म या कृष्ण वे सबकी रचना करने वाले हैं कृष्ण की रचना किसने की ब्रह्म की रचना किसने की यह नहीं कहा जा सकता है तो स्वयं सिद्ध उनको सिद्ध करने वाला कोई दूसरा नहीं है उनको पैदा करने वाला कोई दूसरा नहीं है वे स्वयं सिद्ध है और भेद शून्य भेद शून्य का तात्पर्य है कि स्वजातीय विजाति और स्वागत ये तीनों तरह के भेद उस पर तत्व में कहीं नहीं है स्वजाति का तात्पर्य है जैसे सूर्य को देखने के लिए किसी दूसरे वैसे ही सूर्य की जरूरत नहीं सूर्य अपने आप चमकेगा ऐसे ब्रह्म अकेला है ब्रह्म को जानने के लिए कोई दूसरे ब्रह्म की जरूरत नहीं तो ब्रह्म में स्वजाति भेद नहीं है ब्रह्म जैसा कोई दूसरा नहीं है इसलिए ब्रह्म में जाति नहीं है जाति होगी तब तो जब एक सी दो से अधिक वस्तु हो दो या दो से अधिक वस्तु हो तो जाति बनेगी सभी मनुष्यों का सैद्धांतिक रूप में जो बनावट है वो एक सी है इसलिए हम कह देते हैं मनुष्य जाति कई गाय व्यक्ति गो व्यक्ति उनमें समान रूप से एक से गुण विद्यमान है बनावट एक सी है इसलिए उसको कह दिया गया गो जाति परतु ब्रह्म अकेला ये है उसके समान कोई दूसरा है ही नहीं इसलिए ब्रह्म में जाति नहीं हो सकती तो ब्रह्म में सजातीय भेद नहीं है ब्रह्म में विजाती भेद भी नहीं है क्योंकि जितनी भी वस्तुएं वो सब ब्रह्म में ही तो स्थित हैं ब्रह्म की ही तो भाग हैं इसलिए ब्रह्म में विजाति भेद भी नहीं है कोई दूसरी जाति भी उसमें नहीं है ब्रह्म की टाइप नहीं है कोई दूसरी टाइप नहीं है ब्रह्म अपने आप में यूनिक है ब्रह्म ब्रह्म अपने आप में में एक है है और उस जैसा कोई दूसरा नहीं नहीं भेद भी न भेद भेद है भेद है न एकमात्र पदार्थ होने के कारण यूनिक होने के कारण उसमें जाति नहीं है और विजाति भेद उसमें इसलिए नहीं है कि उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं गाय का घोड़े से जो भेद है उसको हम कहेंगे भेद गाय गाय का गाये से भेद है उसको हम कहेंगे सजा गाय का गाय से भेद होगा तब जबकि दो गाय होंगे दूसरी वस्तु है ही नहीं इसलिए ब्रह्म में सजाति भेद नहीं हुआ ब्रह्म से भिन्न भी कोई वस्तु नहीं है इसलिए ब्रह्म में विजाति भेद भी नहीं हो सकता है जैसे हम अपने शरीर में कभी भी भेद नहीं करते कोई हाथ में मारे मुझे क्यों मार रहा है और पैर में मारे तभी कहते मुझे क्यों मार रहा है मेरे लग गई हाथ में लग जाए तभी अरे मेरे लग गई और पैर में यदि लग जाए तभी कह रहे मेरे लग गई तो जैसे हम अपने शरीर के भीतर शरीर के भिन्न भागों के भीतर कोई भेद नहीं करते हैं इसी प्रकार सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसी स्थिति में ब्रह्म में भी बिजाती भेद नहीं है ब्रह्म में स्वगत भेद भी नहीं है स्वगत भेद तो माना जाएगा कहीं ना कहीं स्वगत भेद तो है परंतु तत्व का स्वगत भेद नहीं है स्वरूप शक्ति में तटस्था शक्ति में और बहिरंगा शक्ति में कहीं स्वगत भेद है सभी ब्रह्म के भीतर है तो जीव भगवान के स्वरूप और जड़ जगत इन तीनों में भेद तो है पंत भेद होते हुए भी स्वरूप शक्ति की विशेषता यह है कि भगवान ऐसी शक्ति से युक्त है जो कर्तुम करतुम कर्तुम अन्युम सर्वसमर्थ है ऐसी स्थिति में भगवान की किसी भी एक अंग में सीमितता नहीं है स्वरूप शक्ति में कहीं सीमितता नहीं माने भगवान बिना पैर के चल सकते हैं बिना हाथ के ग्रहण कर सकते हैं बिना देख के देख सकते बिन पद चले सुने बिन कान, बिना कान के बुध सुन सकते इसलिए और भगवान की प्रत्येक इंद्रियु में प्रत्येक कार्य को कर सकने के सामर्थ्य सर्वथ पाणपात सभी और उनके हाथ पैर हैं कहीं से भी भोग लगा दो ले लेंगे केवल उनमें ही नहीं उनसे संबंधित जो स्वरूपभूत वस्तुएं हैं उनमें भी वही सामर्थ्य है कहीं ठाकुर जी के वस्त्र की पूजा हो रही है कहीं ठाकुर जी के चित्रपट की पूजा हो रही है कहीं वैशी की पूजा हो रही है कहीं उनके किसी श्रृंगार की किसी स्थान की पूजा हो रही है चौकी की पूजा हो रही है तो उनसे संबंधित जो वस्तुए हैं वे भी उसी प्रकार पूजनी होकर के विराजमान है इससे ये पता लगा कि भगवान में स्वगत भेद भी नहीं है स्वगत भेद कहीं उनकी शक्ति शक्ति में तो अंतर है जैसे हम कहते हैं ये हाथ है ये पैर ये गर्दन है ये कंधा है तो स्वगत भेद तो मानते हैं ऐसे ही भगवान ने कहीं ये स्वरूप शक्ति है ये तटस्थता शक्ति है ये बहिरंगा शक्ति है ये तो माना पड़ेगा शक्ति में भी उनमें इतनी विचित्रता है कि भगवान किसी भी इंद्री से कोई अर्थ भेद भगवान में नहीं है त्रिधा तो हाँ भेद शून्य होकर के जो विराजमान है उसका नाम है अद्वैय ज्ञान तत्व वो अद्वैय तो अद्वै ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान तो स्वयं सिद्ध भेद शुद्ध जो पदार्थ है उसको भगवान कहेंगे वे भगवान भी स्वयं भगवान है अर्थात उनमें श्री कृष्ण स्वयं भगवान है अन्य जो है उनमें भगवता आई है कृष्ण की दी हुई पंथ कृष्ण में जो भगवता है वो किसी की दी हुई नहीं है इसलिए कृष्ण के साथ, साथ में एक शब्द जोड़ा हुआ है स्वयं भगवान तो सब है परंतु अन्य जितने भी भगवान हैं उनमें कृष्ण की दी हुई भगवत्ता है जबकि कृष्ण में भगवत्ता किसी दूसरे के कारण नहीं आई स्वयं भगवान स्वरूप शक्ति रूपे रूप है अवस्थां श्री कृष्ण की जो भगवत्ता है वह स्वरूप शक्ति के रूप में विराजमान है कृष्ण की तीन शक्ति है स्वरूप शक्ति उनके भीतर रहती है उनको छू करके रहती है तटस्था शक्ति वो उनको छू भी सकती है कभी अलग भी हो सकती है जैसे जीव कभी माया में चला जाए तो अलग है कभी उनको सिद्ध हो जाएगा पार्षद हो जाएगा तो उनकी सेवा करते हुए उनका दास बनकर के मंजिली बनकर के शिवप्रियालाल की सेवा करें निकुंज और माया वह त्रुणात्मक है त्मक माया का भगवान को स्पर्श नहीं है माया उनके ऊपर कोई असर डालेगी नहीं तो भगवान स्वरूप शक्ति में ही स्थित होते हैं भगवान का अवस्थान भगवान की स्थिति स्वरूप शक्ति में ही है विभिन्न विभिन्नाश रूप हरिया विस्तार श्री भगवान कभी स्वांश रूप में अपना विस्तार करते हैं स्वांश कौन से हैं बोले श्री कृष्ण से लेकर के और अंतर्यामी पर्यंत जितने भी अवतार हैं बेसम हो गए श्री कृष्ण के बलराम स्वरूप कृष्ण का द्वारकाधी स्वरूप मथुराधी स्वरूप फिर कृष्ण का परम वेम नारायण स्वरूप फिर कृष्ण के जितने भी नृसिंग पूर्व वराह इत्यादि के लीला अवतार जितने भी उनके मनमंत्र जितने भी गुणावता जितने भी युवावता जितने भी वैभव और अंत में सबसे भाग में कौन आएगा बोल जीव मात्र के हृदय में बैठा हुआ अंतरयामी राम हम सब के भीतर जो राम बैठा हुआ है राम बैठे हुए हैं तो अंतर्यामी तो कृष्ण से लेकर के अंतर्यामी था इनको तो हम कहेंगे स्वांश जो है जीव वे विभिन्न विभिन्नाश है जीव भी विभिन्न है और जगत भी विभिन्न है मान लो भगवान के स्वरूप में स्थित नहीं है भगवान के है भगवान की शक्ति परंतु तो भगवान के स्वरूप में स्थित नहीं है उनको हम मान हमेश कुछ ऐसा समझ लें जैसे कपड़ा पहन लिया तो बिम्नांश हो गया कपड़ा और परंतु तो जो शरीर का बाल बाल है है वो है जो है वो जो शरीर से अलग नहीं है एक एक बाल वो शरीर का ही एक भाग है तो पर कुछ इस समय से समझा समझने के लिए स्वांशांश विभिन्नाश का मतलब है जिसको अपने निज स्वरूप से अलग भी किया जा सकता है वहीं का भाग परंतु तो उसको अलग भी किया जा सकता है उसको हम विभिन्नाश कहेंगे तो जगत भी विभिन्ना भगवान के अवतार कृष्ण से लेकर के अंतर्यामी तक ये सब स्वांश स्वांश विभिन्नाश होकर हो विस्तार अनंत बैकुंठ ब्रह्मांड कौरेन बिहार श्री कृष्ण अलग अलग जितने भी ब्रह्मांड उन ब्रह्मांडों में अनंत वैकुंठ उन बैकुंठों में श्री कृष्ण बिहार कर रहे हैं सभी अवतारों के अलग अलग बैकुंठ हैं उनमें कृष्ण बिहार करते हैं तो ये बैकुंठ और कभी-कभी ब्रह्मांड रूप में भी जीवों को डाल करके जैसे हम इस ब्रह्मांड में हैं और ब्रह्मांड में माया शक्ति को भी डाल करके वे बिहार करते तो हुए विराजमान तो कृष्ण बैकुंठ में भी बिहार कर रहे हैं और अनंत कोट ब्रह्मांड में भी जीव और जगत तो जीव जगत तो रहेंगे ब्रह्मांड में और अवतार रहेंगे सबके साथ सब अपने अपने में कभी कभी जगत का कल्याण करने के लिए वे अवतार पृथ्वी पर भी आ जाएंगे परंतु तो अपना काम करने के बाद में फिर वे अवतार भगवान के लोक में ही वापस चले जाएंगे अपने अपने धामों में अपने अपने वैकुंठों में अवतार फिर वापिस चले जाएंगे स्वांश विस्तार चतुर्भुज अवतार गा। का गांव के जो विस्तार हैं वो स्वार्थ का विस्तार है चतुर्भुज माने वासुदेव संरषण प्रद्युम्न अमृत ये स्वांश के विस्तार हैं और सारे अवतार ये भी स्वांश के विस्तार हैं श्री वासुदेव वे बैकुंठ संपत्ति के स्वामी हैं श्री संताशन वे माया देवी के ऊपर दृष्टि डालने वाले माया देवी के स्वामी हैं जो प्रद्युम हैं वे एक ब्रह्मांड और उसमें जो ब्रह्मांड है उनके अंतर्यामी होकर के विराजमान और अनिरुद्ध जीवों के अंतर्यामी होकर के विराजमान। फिर दोबारा कहना है बैकुंठ विभूति के दृष्टा वासुदेव माया विभूति के दृष्टा संकर्षण हिरणनगर ब्रह्मा उनकी विभूति के दृष्टा शिव प्रद्युम्न और जीव के दृष्टा वे अमृत इसका चार रूपों में भगवान विराजमान सो स्वांश का विस्तार है चतुर्भ्यु मान बाव संकर्षण प्रद्युम्न अमृत ये चार तो हो गए स्वांश के विस्तार और इसी तरह से अनेक अवतार है जितने भी अवतार हैं वे स्वांश हो गए श कौन है जीव तार शक्ति थे गुरु ये जीव भी ईश्वर की शक्ति से ही शक्ति के भीतर ही इसकी गणगणना हो रही है परंतु तो जीव अनुचित है जबकि सारे जितने भी अवतार हैं उनकी शक्ति असीम होकर के विराजमान शक्ति असीम है वह असीम शक्ति का विस्तार हो रहा है से विभिन्नाश जीव द्वित्र प्रकार वे जीव जो है विभिन्नाश वे भी दो प्रकार के जीव हैं क्या सुंदर अब जीव भी दो प्रकार के हैं एक जीव है नित्य मुक्त एक है जिनको नित्य संसार की प्राप्ति है नित्य मुक्त कौन है वो नित्य मुक्त हैं श्री गर्भ विश्व सेन चंड प्रचंड कुमु जो बैकुंठ के पार्षद हैं वे तो नित्य मुक्त जीव हैं। और कभी भी इनमें पहले से ही भक्ति विराजमान है और पहले से भक्ति विराजमान होने के कारण मृत्यु मुक्त होने के कारण माया कभी भी इनको प्रभावित नहीं कर सकती है तो एक मृत्यु मुक्त हो गए घरों नृत्य और दूसरी है एक, एक नित्य संसार हम सभी के जीव थे अनंत कोट उनको वे मुक्त नहीं है और उनको नित्य संसार की भी प्राप्ति हो रही है नृत्य संसार की प्राप्ति करते हुए विराजमान हो रहे हैं अर्थात जन्म मृत्यु संसार में जन्म मृत्यु संसार मान जन्म मृत्यु उनको जन्म मृत्यु इनकी मृत्यु प्रति प्राप्ति हो रही है एक देव को ग्रहण करते, करते हैं दूसरे को त्याग करते हैं दूसरा लेते हैं तीसरे को कहीं ममता बुद्धि कर लेते हैं जहां ममता बुद्धि करते हैं उसका जन्म हो जाता है जिस देव में ममता बुद्धि त्याग कर देते हैं तो एक नित्य मुक्त तो और एक नित्य संसार है नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरणों ने उन्ख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कोई समझ नहीं जो गर्व आदि नित्य मुक्त जीव है वे क्योंकि सदा ही कृष्ण चरणों में मुख पहले से ही रहे उनका स्वभाव ही है वे कृष्ण की ओर उन्मुख है कृष्ण की ओर उन्मुख है तो कभी भी माया उनको घेरेगी नहीं, क्योंकि वे सदा ही कृष्ण की ओर उन्मुख है इसलिए कभी भी माया उनको बर्द नहीं सकती है बल्द कुछ लोग थे हम के जो जीव है उनको कृष्ण की प्राप्ति पहले नहीं थी यदि होती तो हम भी कभी नहीं छोड़ते कृष्ण के चरणों को गुरुजन बेहतर जिसको एक बार कृष्ण का माधुर्य आस्वादन हो गया वो उसको कभी छोड़ेगा ही नहीं उस सुंदर वस्तु को इसलिए जो नित्य बद्ध जीव जो हैं वे कृष्ण हरते नित्य बहिर्मुख वे सदा ही कृष्ण के बहिर्मुख थे सदा से ही उनको कृष्ण का आश्वरण कभी मिला ही नहीं मिलानी होने पर उनको यह लग रहा है कि मुझमें कुछ कमी रह गई है अब मैं इस कमी को पूरा करूं तो कमी को पूरा करने के लिए इस जीव की ये स्थिति हुई कि उसने ये चाहा कि जगत को भोग करके मैं अपने आप को पूर्ण करूं तो जो कमी रह गई है उस कमी को पूर्ण करने के लिए जो अकृतार्थता है उसको कृतार्थ अपने आप को बनाने के लिए उस जीव ने माया की ओर किया और माया की संपत्ति से अपने आप को कृतार्थ करना चाहा परंतु तो माया की संपत्ति से एक कृतार्थ से नहीं होगा उल्टी माया इसको पीटेगी कि अरे जीव तू गलती कर रहा है अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए तू मेरा सहारा ले रहा है मेरे सहारे से पूर्ण नहीं होगा तू जिसका नीन आउट है जिसकी गोदी में विराजमान है जिसमें जाकर के तुझे अवस्थित होना है उस वस्तु में ही तू उस वस्तु को पा तो तू पूर्ण होगा तू विजातीय वस्तु से कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता है स्वजातीय वस्तु से ही तू पूर्ण हो सकता है इसलिए पूर्ण होने के लिए जहां से तू निकला है जिसकी गोद में तू विराजमान है जिसके आश्रय को लेकर के तू विराजमान है अपने आश्रय को ही जब तू पहचानेगा तो तेरा कल्याण होगा तो माया शक्ति को ये अच्छा नहीं लगा कि ये जीव ईश्वर की ओर को जान ही रहा है अपने श्लोक मूल श्रोत की ओर और, और ये मेरी ओर आ रहा है इसलिए वो माया शक्ति इस जीव को विमोहित करती है क्योंकि भक्ति जीव ने की नहीं भक्ति न करने पर माया जीव को विमोहित कर सकती है परंतु गर्व आदि ने जिन जिन में भक्ति सदा से विराजमान है जो नित्य मुक्त है वे सदा कृष्ण चरणों की और उन्मुख है ऐसे लोगों को माया कभी भी मोहित नहीं कर सकती है माया केवल उनको ही मोहित करती है जो के अभी भक्ति की ओर उन्मुख नहीं है ऐसे लोगों को तो माया पीटती है पर जो भक्ति की ओर उन्मुख हो गए हैं उनको माया या भक्ति का आस्वादन कर रहे हैं ऐसे नित्य सिद्ध परकरों को माया कभी भी पीट नहीं सकती है माया का भी जो पीटना है जीव को ये भी जीव के कल्याण की भावना से ही है कि पिटाई करने से शायद ये मुझे छोड़ करके भगवान की ओर उन्मुख हो जाएगा परंतु ये भगवान की ओर उन्मुख नहीं होता है ये उल्टा जीव माया से ही ज्यादा से ज्यादा लिपटने की कोशिश करता है नित्य संसारी भूंजे नरक आदि दुख ये जीव नरक आदि दुखों को भोगता है से दोषे माया पिशाची दंडे परे का जीव के दो दोष हुए अपने श्रोत की ओर तो दृष्टि डाली नहीं एक दोष और दूसरा दोष है कि अपनी पूर्णता के लिए इसने माया देवी का आश्रय गढ़ किया ये दो दोष हो गए जहां से निकला था उस श्रोत की ओर उसको बढ़ना चाहिए था तो अपने श्रोत को तो ढूंढने का प्रयास नहीं किया इसने जिसे ये जहां से है जहां से निकला है वहां से तो उस श्रोत को तो ये भूल ही रहा है और तो ये गलती हुई कि अपने मूल आश्रय को ढूंढने का प्रयास इस जीव ने नहीं किया और दूसरी बात कि इसने त्मक का माया देवी का आश्रय ग्रहण करके अपने आप को पूर्ण करना चाह अब माया जो है वो सुख दुख मोहात्मक है ऐसी स्थिति में रजोगुण और तमोगुण इस जीव को पिटाई करते हैं गुण तो पिटाई नहीं करेगा परंतु तो रजोगुण और तमोगुण इस जीव की पिटाई करते हैं वो उनका स्वभाव है माया का एक स्वभाव है वो जीव के संपर्क में आएगी तो जीव को मोह प्रदान कर देगी जैसे हल्दी चूना के संपर्क में आई तो चूना हल्दी के रंग को लाल कर देगा ऐसे ही हल्दी हो गई जीव चूना हो गया माया माया के संपर्क में आने पर जीव को विमोह की प्राप्ति हो जाएगी तो जीव ने दो गलती की एक गलती अपने श्रोत को ढूंढने का प्रयास नहीं किया और दूसरी अपनी पूर्णता के लिए इसने माया देवी को ही अपनाना चाहा और माया के द्वारा अपने आप को पूर्ण करना चाहा ये दोनों ही गलती थी और इन गलती को देकर के माया इसको पीट रही जब जब्यपि भगवान को अच्छा तो नहीं लग रहा है कि माया को पीट रही है पर भगवान टोखेंगे तो नहीं क्योंकि तो माया का स्वभाव है जिसका जो ओरिजिनल स्वभाव है उसको भगवान बदलती नहीं किसी के मूल स्वरूप में भगवान कभी भी फेर फेर नहीं करते हैं जीव यदि अणु है तो उसको अणु बनाए रखेंगे माया यदि का है तो माया के स्वभाव को भी नहीं बदलेंगे बल्कि कृपा करके जीव का कल्याण करने के लिए श्री गुरु वैष्णव इनको तो कृपा करके प्रदान कर देंगे भागवत गुरु वैष्णव इन तीन को वे प्रदान कर देंगे तो सही दोषी माया पिशाची दंड करे ये माया पिशाची इस जीव को दंड प्रदान कर रही है कि चल अपने स्रोत की ओर और मुझसे अपने आपको पूर्ण करना मचा इन दोनों दोषों को तू त्याग कर और आध्यात्मिक आदि आध तापत्र जारी तारे मारे और ये आध्यात्मिक आदि आध भौतिक और आधदैविक तीन प्रकार के ताप इस जीव को प्रदान करती है आध्यात्मिक ताप दो प्रकार के आधी और व्याधि शरीर में होने वाला जो पाप है वो कहलाएगा व्याधि और मन में होने वाला जो ताप है उसको कहेंगे आधी ये हुआ आध्यात्मिक आदिभौतिकाप वे हैं जो किसी दूसरे प्राणी के द्वारा दिए जाए शेर भूत सर्प इनके द्वारा जो ताप दिए जाएंगे उनको हम कहेंगे आदि आदि और दैविक आद जो कि ईश्वर के द्वारा दिए जा रहे हैं तो चोर शेर सर्प बिच्छू इनके द्वारा प्राप्त होने वाली जो ताप है यह कहलाएंगे आदि भौतिक और आदि दैविक ताप जैसे अतिवृष्टि अनावृष्टि सूखा पड़ जाना बाढ़ आ जाना जो प्राकृतिक कैलिमिटीज हैं आपत्तियां भी जो आ रही हैं उन आपत्तियों को हम कहेंगे आधिदैविक तो दैव के द्वारा प्राप्त होने वाली आपत्ति आधिदैविक प्राणियों के द्वारा प्राप्त होने वाली चोर सर्प इत्यादि के द्वारा प्राप्त होने वाली आपत्तियां बे आधि भौतिक और शरीर के द्वारा प्राप्त होने वाली आपत्तियां आध्यात्मिक ये भी दो प्रकार की एक शरीर की एक मन की मन की जो है वो कहलाएंगी आधी और शरीर की जो है वो कहलाएंगी व्याधि उल्टा बोल गए थे शरीर की जो है वो है कहेंगे व्याधि माने कफ पित्त बात इनके विषमता से जो शरीर में बुखार इत्यादि आ रहे हैं वे हैं व्याधि और आधी का तात्पर्य है मन की चिंता ये आधी तो ये आधी व्याधि ये दो शारीरिक और मानसिक रोग इनको हम कहेंगे आध्यात्मिक प्राणियों के द्वारा प्राप्त होने वाली जो पीड़ाएं हैं उनको कहेंगे आज भौतिक और ईश्वर के द्वारा दैव के द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ाओं को आज सर्दी गर्मा अत्यंत सर्दी अत्यंत गर्मी भूकंप ये सब आज ये प्राप्त हो तो आध्यात्मिक आदि तारे मारे वे जला करके जीव को मार रहे हैं काम क्रोध में होया तार लाठी खाए काम क्रोध इनका दास होकर के ये काम क्रोध की लाभ नित्य मांग खाता है काम क्रोध से नित्य लाथी खाए उनकी लाभ निरंतर निरंतर खाता है यदि साफ वैद्य पाए अब ठाकुर ये करेंगे नहीं कि माया से ये माया तो अपने तमो के को छोड़ दे रजोगुण की तू विक्षेप वृत्ति को त्याग कर दे और केवल सत्व गुण धारण करके रहे भगवान ऐसा नहीं करेंगे जिसका जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के साथ में भगवान कभी भी छेड़खानी नहीं करते हैं माया त्मक है तो त्रिगुणात्मक उसकी जो प्रॉपर्टीज है वे बनी रहेंगी उसका जो मूल स्वरूप है उसके साथ में भगवान छेड़खानी नहीं करेंगे जीव से भी ये नहीं कहेंगे कि आज से मैं तुझे, तुझे कह रहा हूं माया तुझे नहीं घेरेगी ऐसा भी नहीं कहेंगी कि तुझे को तुझे बना रहा हूं तो जीव अंग है उसकी जो अणु प्रॉपर्टी है उसके साथ में भी भगवान अणुस्वरूप उसके साथ में भी जो फंडामेंटल स्वरूप है उसके साथ में भी भगवान कभी छेड़खानी नहीं करेंगे परंतु कृपा करके जीव को कृपा तो करनी है तो एक तीसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा भगवान को और वो तीसरा रास्ता है कि वे साधु वैद्य पार साध्य और औषधि इनको भी संसार में स्थापित कर देते हैं तो गुरु वैष्णव रूपी वैद्य उनको प्रदान करके श्रीमद भागवत और हरिनाम रूपी महा औषधि उनको भी जीव को प्रदान करते हैं इनके द्वारा माया के बंधन से माया के ताप से ये जीव मुक्त हो जाएगा तार उपदेश मंत्र पिशाची पला है जैसे मणिमंत्र औषधि इनकी अद्भुत रीति है ऐसे ही शिव वृंदावन की रज रूपी मणि मंत्र रूपी मंत्र श्री कृष्ण नाम रूपी मंत्र और श्री कृष्ण कृपा रूपी श्री तुलसी दल इत्यादि जो औषधि हैं उनके संपर्क को प्राप्त करने पर तुलसी की माला धारण धारण करने पर श्री वृंदावन की रज से तलक लगाने पर और कृष्ण नाम का श्रवण करने पर दीक्षा ग्रहण करने पर मणि मंत्र और औषधि इन तीन के प्रभाव से उसका जो पिशाची है वो पिशाची भग जाएगी तो जैसे जादू टोना झाड़ फूक करने पर पिशाची भाग जाती है ऐसे माया पिशाची जो इसको कष्ट दे रही थी वो श्री रज धाम की रज श्री कृष्ण नाम और श्री तुलसी आदि औषधि इनके सेवन करने से भाग जाती हैं। कृष्ण भक्त पाए तबे कृष्ण निकट या जब कृष्ण भक्ति मिल जाएगी गुरुदेव की कृपा से तब यह कृष्ण के निकट जाएगा भक्त सामने सिंधु में कह रहे हैं कि काम आदि तेजाम जाता मैं न करुणा नृपा गोप शांति जलुपते लब्ध बुद्धे तम तो आया तरण माम निक्ष आत्मदास से हे गोविंद आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि काम आदि नाम कथिन कथिधा पालता दुर्निर्देशा मैंने काम आदि के कितनी संख्या में और कथिधा माने कितने प्रकार से उनके कष्ट प्रदान करने वाले निर्देशों का पालन नहीं किया मेरा हृदय वह एक दुष्ट शासक बन करके मुझे कहता है ये करो ये करो ये करो फिर ऐसे करो फिर ऐसे करो फिर ऐसे करो तो क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी निर्देशों को मैंने सदा पाया काम आदि के कितने पालिता दुर् निर्देशा दुष्ट निर्देशों का मैंने पालन नहीं किया कथित माने संख्या और कथित माने कितने प्रकार से तो क्वालिटी और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही दृष्टियों से संख्या में भी और प्रकार में भी अनेक प्रकार से मैंने को प्राप्त किया। जाता पंत फिर भी इन इस काम क्रोध लोग इन मेरे शासकों को मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आई मर रहा है क्रूर तो बन करके ही मेरे ऊपर शासन कर रहे हैं ते जाता इन काम क्रोध लोह मोह मदमाशर इनकी मेरे ऊपर करुणा नहीं हुई न ना इनको नाज भी नहीं आती है कि मेरा वित्त नहीं है फिर भी मुझसे काम ले रहे इस जीव से ये काम क्रोध काम ले रहे तृपा तो तृपा भी नहीं आई और नोभ शांति और इनका मन भी कभी नहीं भरता कभी मुझे शांति की प्राप्ति भी नहीं हो रही है इसलिए उसने जे पाऊ औ काम करो लोमो मदमाशर्य इन छह छुष्ट शासकों का अब नौकरी नहीं करूंगा इनकी सेवकाई मैं नहीं करूंगा अब मैं आपके आपका सेवक बन करके आपकी शरण आ गया हूं तो उस मैं त्याग करके पाऊंग इन छओ को त्याग करके हे यदुपते साम प्रथम लब्ध बुद्धि अब मुझ में, में अकल आ गई है श्री गुरुदेव के उपदेश से शास्त्र के उपदेश से मुझे बुद्धि आ गई है शरणम मैंने अब रूप आपकी ही शरणागति ग्रहण कर ली है आत्मदासे इसलिए मुझे अपनी दासता में करो बिल्कुल स्टेप बाईस क्या सुंदर वर्णन कर रहे हैं दो प्रकार के जीवन एक नित्यबद्ध एक नित्य मुक्त नित्य मुक्तों की तो बात करना बस उनको तो प्रणाम कर दिया ठीक है भी तो नित्य विराजमान है जो नित्यबद्ध हैं उनने दो गलती की अपने श्रोत की ओर तो बढ़े नहीं श्रोत को भुला दिया जिससे भी निकले दूसरी गलती ये कि, कि वे अपने आप को पूर्ण करने के लिए माया के द्वारा अपनी पूर्णतः अपने आपको माया का एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि माया सत्वर से है, तो तमो गुण के द्वारा जीव के सच्चित रूप का वारण करेगी रज के द्वारा जीव में मैं देव हूं मैं मन हूं इस अभ्यास को उत्पन्न करेगी इल्यूज़न को उत्पन्न करेगी भ्रम को और इस भ्रम को प्राप्त करके जीव अपने आप को जब देर मान लेगा तो इसकी पिटाई करेगी ज्ञान भी आया नहीं है इसमें इसमें इसकी पिटाई हो रही है भगवान न तो जीव के मूल स्वरूप को बदलेंगे न माया के जो मूल प्रवृत्ति हैं उनको बदलेंगी माया के प्रॉपर्टीज को भगवान कभी बदलेंगे नहीं कृपा करके उन्होंने श्री गुरु वैष्णव भागवत इनको कृपा करके प्रस्तुत किया अब यदि गुरु वैष्णव की बुद्धि की कृपा से इस जीव को थोड़ी सी बुद्धि आ गई तो ये अब भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेगा और कहेगा नहीं मैं काम करो लो मो इन अपने अधिकारियों की शरणागति अन्य लूंगा तो मैंने अब आपकी शरणागति ले ली है और आपकी शरणागति लेने पर मैं इन सबको छोड़ रहा हूं और आप अभय प्रदान करने वाले हैं इसलिए मां आत्मदास्य मुझे अपने दास में नियुक्त करो जीव को यह किंचित स्वतंत्रता मिली हुई है एक बात और है जीव को भगवान ने किंचित स्वतंत्रता भी दी हुई है कितनी सुविधा दी है जीव में किंचित स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो जैसे मर रहा है जैसे मर जा काम या तो ये भी उसके पास में है एक ऑप्शन है और दूसरा एक ऑप्शन है कि उसको बुद्धि दी हुई है और जो गुरु वैष्णव और भागवत ये तीन साधन दिए हुए हैं वो उनकी भी शरण जा सकता है तो किंचित जो स्वतंत्रता है लिमिटेड जो फ्रीडम है जीव की उसके अनुसार यदि जीव भगवत भक्ति को अपनाता है तो उसका कल्याण हो जाएगा कहीं ना कहीं जीव को भी अपनी जो क्षमताएं हैं उनका सदुपयोग करने के लिए बढ़ना चाहिए इसलिए कृत प्रयत्न अपेक्षा विधि प्रतिषेद अवैध अर्थात ये ब्रह्म सूत्र भी दिया गया कि भगवान ने जीव से प्रयत्न करने की अपेक्षा रखी अन्य विधि निषेध ये दोनों व्यर्थ हो जाते यदि भगवान ही चलाने वाले हैं तब तो जीव तुरंत ये कहकर के छूट जाता मैं तुमने जैसे चलाया वैसे मैं चल रहा हूं और धीट बंद करके भगवान से कह देता जैसे तुम चला रहे हो वैसे में चल रहा हूं दुनिया यही कहने लगा कि जाना मैं धान च में प्रवृत्ति जाना अधर्म नच में निवृत्ति मैं धर्म को जानता हूं परंतु तो धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है प्रवृत्ति नहीं होता हूं मैं अधर्म को जानता हूं परंतु तो अधर्म को छोड़ नहीं रहा हूं ऐसा क्यों कर रहे हो तो उसने हड़िया फोड़ी ठाकुर के माथे दोष दिया ठाकुर को तुम जैसे चला रहे हो वैसे चल रहा हूं बा, वाह कोई बात है क्या ठाकर बोले एक मैंने तुझे किंच स्वतंत्रता दी है उस स्वतंत्रता का तूने सदुपयोग नहीं किया और सारा दोष उसकी हड़ीफ हो है मेरे ऊपर ये कहां की बात है किंच स्वतंत्रता दी हुई है जैसे एक ब्राह्मण की गाय है ब्राह्मण के ने उसको बाध रखा है बधी हुई भी है पंथ बधे होने पर भी जैसे आठ फुट की रस्सी वो गाय के लिए छोड़ देता है या आठ फुट के घेरे में वो गाय बैठ सकती है गोबर कर सकती है अपने शरीर को खुजा सकती है वो कहीं चाट सकती है अपने शरीर को घास खा सकती है तो इतनी स्वतंत्रता उसको दी हुई है ऐसे ईश्वर ने हमको किंचित स्वतंत्रता दी हुई है अब ंचित स्वतंत्रता का जो लिमिटेड फ्रीडम दी हुई है उस लिमिटेड लिबर्टी का यदि हम सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो इसमें हमारी गलती है अब गाय उसी रस्सी से यदि अपने पैर को उलझा ले और गिर जाए तो यह गाय का दोष तो ईश्वर ने जो स्वतंत्रता दी है स्वतंत्रता का स्वतंत्रता के लिए जो बुद्धिमान जन ईश्वर ने कृपा भी दी हुई है परंतु जो इस कृपा का को अवेल कर रहे हैं प्राप्त कर रहे हैं वे तो उसका लाभ करेंगे वर्षा हो रही है सबके ऊपर परंतु यदि कोई छत्ता लगा कर बैठे तो भूत से वंचित रह जाएगा ऐसे ही वर्ष श्री कृष्ण कृपा कृष्ण ने सुविधाएं सबको प्रदान की हैं परंतु उस सुविधा का यदि कोई उपयोग नहीं कर रहा है तो यह उसकी अपनी कमी है तो वो कह रहे हैं हे प्रभु मुझे अपने दास में आप नियुक्त करो कृष्ण भक्ति हो अवधेय प्रधान भक्त मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान अब यहां पर ये कह रहे हैं कृष्ण भक्ति ही भगवान को प्राप्त करने का मुख्य साधन है और ज्ञान योग ये सब कर्म ये सब भक्ति के मुख का दर्शन करने वाले हैं अर्थात यदि भक्ति नहीं है तो सकाम कर्म भी फल नहीं देगा क्यों कभी हमारा आप में ब्राह्मण शुद्ध नहीं होगा कभी मंत्र शुद्ध नहीं होगा कभी विधि शुद्ध नहीं होगी कभी वस्तु शुद्ध नहीं होंगे, यज्ञ पूरा कैसे होगा तो यज्ञ की पूरी पूर्ति करने के लिए कर्मकांडी को सकाम कर्मकांडी को भी कहीं ना कहीं भक्त का आश्रय लेना पड़ेगा और अपना कर्म करने के बाद में एक चम्मच जल एक चुन्नू जल छोड़ना पड़ेगा तस कृष्णार्पण मस्तो नहीं तो उसका कर्म भी पूरा नहीं होगा कर्म तो अधूरा तो उसको फल की प्राप्ति भी नहीं होगी तो कर्म भक्ति के अधीन हो गया ऐसे ही ज्ञान मेरे ऊपर आवरण आया है ठीक है आवरण हट गया तो मेरे ऊपर भी तो आवरण आया है ना जीव तत्व का बोध हुआ ब्रह्म तत्व का बोध नहीं हुआ आवरण को मन हटा दिया किसी ने कह दिया नाइम सर्प रजो यह सर्प नहीं है रस्सी रश, है तो एक व्यक्ति का अज्ञान दूर हुआ दूसरे व्यक्ति में तो अज्ञान रह सकता है और दोबारा भी फिर रस्सी में सर्प की भ्रांति हो सकती है दोबारा भ्रांति न हो इसके लिए भी ज्ञानी को संसार निवृत्ति के लिए चिन्मय वस्तु को अपनाना पड़ेगा ज्ञान है सात्विक भक्ति है चिन्मय जब तक चिन्मय भक्ति को नहीं अपनाएगा तब तक ज्ञान रखते हुए भी मैं शुद्ध मुद्द मुक्त हूं यह विचार करते हुए भी पहली बात केवल आत्मा का बोध हुआ परमात्मा का बोध नहीं हुआ दूसरी बात अज्ञान निवृत्त हुआ परंतु तो अज्ञान दोबारा आ सकता है और तीसरी बात माया की पूरी तरह से नृति नहीं हुई संसार की नृति नहीं हुई संसार बना रहेगा संसार की नृत्य करने के लिए प्राकृत वस्तु से त्रिगुणात्मक वस्तु से काम नहीं चलेगा संसार को नृत्य करने के लिए गुणातीत वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी जो ट्रांसीडेंटल है उसके द्वारा संसार नृत्य तो होगा जो मेटेरियल है उसके द्वारा संसार की निवृत्ति नहीं होगी ज्ञान है मेटेरियल ज्ञान है त्रिगुणात्मक जबकि भक्ति है ट्रांसजेंटल चिन्मय के द्वारा संसार की निवृत्ति होगी गुणात्मक ज्ञान के द्वारा सात्विक ज्ञान के द्वारा संसार की निवृत्ति नहीं होगी इसलिए कर्म ज्ञान योग ये सब भक्ति का मुख देखते हैं भक्ति महारानी कृपा करेगी तो स्वर्ण मिलेगा भक्त महारानी कृपा करेंगे तो माया दूर होकर के मोक्ष की ब्रह्म साहित्य की प्राप्ति होगी भक्त महारानी कृपा करेंगे तो जीव को अपने आत्म आत्मतत्व का बोध होगा और आवरण की निवृत्ति होगी तो योग के द्वारा आत्म आत्मतत्व का बोध भक्ति के कारण ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की साहित्य भक्ति के कारण और कर्म के द्वारा स्वर्ग के सुख की प्राप्ति भी भक्ति की सहायता के कारण ही होगी इसलिए ज्ञान कर्म योग ये सब मुख्य निरीक्षक भक्ति मुख का निरीक्षण करने वाले गजब है श्री कविराज की जय गजब मैंने एक जरासी पंक्ति में और दिखा दिया कि भक्ति के बिना कोई काम नहीं कितनी सारंच, वचो वाग्मिता कितनी वाग्मिता के साथ में पूरे सिद्धांत को सूत्र रूप में कविराज कह देते हैं तो चेतन चलता मतलब गजब ग्रंथ है जो के सारे सिद्धांत को इतने कॉम्पेक्ट रूप में प्रस्तुत कर देता है इतने संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर देता है कि उसमें कहीं कोई संदेह नहीं रहता है सारे संदेह वैपरीत्य और असंभव इन तीनों चीजों से निवृत्त हो करके जिस सिद्धांत की प्राप्ति होती है उसको कहते हैं सिद्धांत सिद्धांत उसे कहेंगे जिसमें संशय न हो जिसमें विपरीत वस्तु ना आए और जिसमें असंभव न हो फल अवश्य मिले विपरीत वस्तु की प्राप्ति न हो और संदेह रहे नहीं ऐसी जो डॉक्टराइंस हैं उन डॉक्टर को उन उसे हम डॉक्टर कहेंगे उसको हम सिद्धांत कहेंगे और ये संशय असंभव इन तीनों दोषों से मुक्त होकर के श्री कविराज गोस्वामी सिद्धांत का निरूपण करते हैं बोलवृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरी गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय निताय गौर हरि बो